सिंहबेर पुरा भरत दी खजब बैसले सब यंग शिथिल तब सोहत दिए निषाद ही लागु जनु तनुरे विनयनुरागु यही विधि भरत से सब संगा जाए जग पावन गंगा राम घाट कह मिले भरत जी ने जब श्रीवीरपुर को देखा तब उनके सब अंग प्रेम के कारण शिथिल हो गए वे निषाद को लाग दिए अर्थात उनके कंधे पर हाथ रखे चलते हुए ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो विनय और प्रेम शरीर धारण किए हुए हों हु। इस प्रकार भरत जी ने सेना को साथ में लिए हुए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के दर्शन किए श्री राम घाट को जहां श्री राम जी ने स्नान संध्या की थी प्रणाम किया उनका मन इतना आनंद मग्न हो गया मानो उन्हें स्वयं श्री राम जी मिल गए हों करि प्रणाम न कर नर ने मुलित ब्रह्म मय बारिण हे कर्म जन मांग कर जो रे राम प्रद प्रीति न थोरे भरत कहे सुर सर तव रेनो सकल सुखद सेवक जोरी भर हो पद सुर धेनुद नगर के नर नारी प्रणाम कर रहे हैं और गंगा जी के ब्रह्म रूप जल को देखकर आनंदित हो रहे हैं गंगा जी में स्नान कर हाथ जोड़कर सब यही वर मांगते हैं कि श्री राम जी के चरणों में हमारा प्रेम कम न हो अर्थात बहुत अधिक हो भरत जी ने कहा हे गंगे आपकी रज आपको सुख देने वाली तथा सेवक के लिए तो काम धेनु ही है मैं हाथ जोड़कर यही वरदान मांगता हूँ कि सीताराम जी के चरणों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो विधि जनु भरत करे गुरु पाय। जान सब डेरा चले लकार भरत जी स्नान कर और गुरु जी की आज्ञा पाकर तथा तो यह जानकर कि सब माता स्नान कर चुकी हैं डेरा उठा ले चले जह तह लोगन डेरा के ना भरत सोद सब ही कर ले नाम सुर सेवा करियाय सुपाए राम मातु पहिगे गे दो भाई चरण चाप कही कही मृदु बारे जननी सकल भरत सन मानी भाई सौंप्य मातु सेवकाए आप निषाद लोगों ने जहां तहां डेरा डाल दिया भरत जी ने सभी का पता लगाया कि सब लोग आकर आराम से टिक गए हैं या नहीं फिर देव पूजन करके आज्ञा पाकर दोनों भाई थे रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी के पास गए चरण दबाकर और कोमल वचन कह कह कर भरत जी ने सब माताओं का सत्कार किया फिर भाई शत्रुघ्न को माताओं की सेवा सौंप कर आपने निषाद को बुला लिया चले सखा कर शरीर थोड़े ऊत सख सुयन मन झरन जुड़ाओ जहसी राम लखन नि कहत भरे कोए भरत बिसारो तुरत सखा के हाथ से हाथ हाँस मिलाए हुए भरत जी चले प्रेम कुछ थोड़ा नहीं है अर्थात बहुत अधिक प्रेम है जिससे उनका शरीर शिथिल हो रहा है भरत जी सखा से पूछते हैं कि मुझे वह स्थान दिखलाओ और नेत्र और मन की जलन कुछ ठंडी करो जहाँ सीताजी श्री राम जी और लक्ष्मण रात को सोए थे ऐसा कहते ही उनके नेत्रों के कोयों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया भरत जी के वचन सुनकर निषाद को बड़ा विषाद हुआ वह तुरंत ही उन्हें वहां ले गया जहा सिंह जह, जह तर। रघुबर कि विश्राम भरत उदंड प्रणाम जहाँ पवित्र अशोक के वृक्ष के नीचे थी राम जी ने विश्राम किया था भरत जी ने वहाँ अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक दंडवत प्रणाम किया